ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं द्वितीय वर्ण के सिद्धांत भाष्य की चर्चा हो रही है भाष्यकार भगवान इस वर्णक के पूर्व पक्ष के द्वारा अपने मत को स्थापित करते समय जो जो युक्तियां बताई थी उन, -उन युक्तियों का अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं पूर्व पक्षियों ने कार्यान्वित ब्रह्म ही वेदांत प्रतिपाद्य होगा अपने इस को पुष्ट करने के लिए एक युक्ति बताई थी यदि केवल कार्य अनावित सिद्ध वस्तु ब्रह्म परक ही उपनिषदें होती तो उपनिषदों में ज्ञान के साधन के रूप से श्रवण का ही विधान होता श्रवण के पश्चात तो मनन निधिध्यासन का विधान न होता लेकिन ये जो मैत्रेयी ब्राह्मण है बृहदारण्यक उपनिषद का उसमें ज्ञान के उद्देश्य से जैसा श्रवण का विधान है ऐसे मनन निधिध्यासन का भी विधान हुआ है ये मनन निधिध्यासन का विधान व्यर्थ हो जाएगा ब्रह्म को कार्य कार्यन्वित स्वतंत्र सिद्ध वस्त्रुप मानेंगे तो ये जो युक्ति बताई थी इसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं सिद्धांती तो युक्ति है सिद्धांति यथापूर्व यथा तो पूर्व में था दूसरी पंक्ति में है यत पुनरुक्त श्रवणत्चीनोदर्शनाशेष ब्रह्मणो न इति तो स्वूपर्यवसायुन अने द्वारा अपने मत को पुष्ट करने के लिए जो कहा गया था क्या कहा गया था यह कहा गया था कि श्रवनात्चीन योर मनन निधिध्यासन योर दर्शनाथ विधि से स्रह्मण विधि शब्द का अर्थ है कार्य विधि याने विधिशेषत्व यानि कार्यशेषत्व ब्रह्मण कार्यशेषत्व भाष्य में है ना यत पुनरुक्तम इत्यादि तो विधि विधिशेषत्व यानि कार्यशेषत्व किसमें ब्रह्मणों तो ब्रह्म को कार्य का शेष मानना चाहिए शेष शब्द का अर्थ है अंग तो कार्य शे, विधि शेषत्व का अर्थ निकलेगा कार्य अंगत्व यानी कर्मांगत्व मनन और निधिध्यासन ये दोनों भी मानस कर्म रूप है और उसका विषय है ब्रह्म वेद वेदांत प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है उसका मनन करने के लिए मंतव्य यह श्रुति वाक्य बता रहा है यह श्रुति वाक्य बता रहा है ब्रह्म का मनन करने के लिए आत्मा का मनन करो आत्मा का निधि करो यह अर्थ है तो मनन क्या और निधि यह मानस प्रयत्न से निष्पन्न होता है इसलिए कर्म है और उसका विषय है ब्रह्म आत्मा इसलिए ब्रह्म को मानना चाहिए कार्यांग ही यानी कर्मांग रूप ही तो ब्रह्मणों विधि से सत्व न स्वरूप पर्यवसायित्व यानी कर्म अनंगटस्थ स्वरूप मात्रभूत ब्रह्म प्रतिपादकत्व मात्र वेदांत में नहीं है वेदांत ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे हैं लेकिन कार्य शेष रूप से मनन निधिध्यासन रूप जो कार्य और उसके अंग के रूप में ही विषय के रूप में ही ब्रह्म को बताएंगे उपनिषदे ऐसा मानना चाहिए इसमें हेतु बताया मनन निध्यासन योर दर्शनात ऐसा क्यों माना जाए कि ब्रह्म कार्य शेष हैं न कि स्वतंत्र कार्य अनंग ऐसा क्यों माने तो इसके लिए हेतु बताया था मनन निधिध्यासनोर दर्शनाथ मनन और निधिध्यासन देखा जा रहा है इसलिए मनन निधिध्यासनोर दर्शनाथ और म, कैसा मनन निधिध्यासन तो कहते हैं श्रवण पराचीन योर मनन निध्यासन श्रवण मनन का विशेषण है ये मनन निधिध्यासन का विशेषण है श्रवणात पराचीन योर तो श्रवण से पराचीन यानी अनंतर जो निधिध्यासन है तो श्रवन मनन के अनंतर जो मनन निधिध्यासन है श्रवण के अनंतर निधिध्यासन वो देखे जा रहे हैं श्रुति में आत्मावारे द्रष्टव्य स्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य वो मनन निधिध्यासन की विधि अन्यथा अन्य हो करके बताएगी ब्रह्म कर्मांग है ऐसा पूर्व कह रहे हैं ऐसा कहा था पूर्व ने पहले इति शब्द है आ, उक्तम पूर्व पक्षी ना उसके साथ अन्य होने वाले अनुवाद यहां तक है पूर्व का न इत्यादि से अब निराकरण किया जा रहा है जो ये युक्ति बताई थी ये युक्ति भी ठीक नहीं है वो अन्यथा उपपन्न हो जाती है युक्ति अन्यथा अनुपपन्न नहीं है ब्रह्म को कार्य शेष माने बिना भी यह युक्ति सिद्ध हो जाती है श्रवण के अनंतर मनन निधि ध्यान का विधान सार्थक हो जाता है व्यर्थ नहीं होता ब्रह्म को कार्यशेष नहीं मानेंगे तब भी ये न है, इस न का अवतरण है टीका में उसे देखिए ब्रह्मज्ञान उद्देश्य श्रवण वत मनन निध्यासनोरपी भेदेन विधि नंगीकारात न ब्रह्मणो विधिशेष उद्देश्य ज्ञान लाधान्याशेष ने न, न ये विधिशेषा की प्रति पूर्वपक्ष की प्रतिज्ञा थी ब्रह्मणो विधि से सूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा के साथ सिद्धांती ने न जोड़ दिया और ये कहा जाता है कि न ब्रह्मणो विधि से स्रह्म कार्यांग नहीं है ब्रह्मणो विधि से स इस प्रतिज्ञा के सिद्धि के लिए हेतु बताया गया आ, उद्देश्य ज्ञान लाधान्या विधिशेषत्वों के बाद में टीका में उद्देश्य ज्ञान लभ्यतया प्राधान्यात ये पंचमे है ना ये हेतु है न ब्रह्मणों विधि से प्रतिज्ञा का साधक ब्रह्म कार्यांग नहीं होगा ये जो प्रतिज्ञा है इस प्रतिज्ञा का निश्चाय हेतु है उद्देश्य ज्ञान लभ्यतया प्राधान्यात प्राधान्यात पंचमेन्त हेतु है अंग होता है शेष शेष होता है साधन गौण साधन और फल इन दोनों में प्रधान किसको माना जाता है से, सेश माना जाता है साधन को और अंग और अंगी में अंगी शब्द का अर्थ होता प्रधान और अंग होता है अप्रधान साधन साधन अप्रधान है और अंगी प्रधान है अंगी यानी फल अंग यानि साधन तो ये जो मनन और निधि ध्यास है ये साधन है अंग है सिद्धांति भी कह रहे हैं और इनका फल क्या है ये स्वयं साधन है तो तो साधन है जैसे स्रोतव्य इस वाक्य के द्वारा श्रवण का विधान हो रहा है श्रवण रूप साधन बताया जा रहा है उस श्रवण रूप साधन का फल क्या है तो श्रवण रूप साधन का फल है ज्ञान याज्ञवल के जिसे मैत्रेय ने कहा आप अमृतत्व का साधन जानते हो उसे बता करके सन्यासी बनने के लिए जाना हो तो जा सकते हैं लेकिन मैं अमृतत्व के साधन को जानना चाहती हूं ये मुझे निश्चित है कि आप जानते हैं अमृतत्व का साधन वो बताइए और फिर जाइए तो याज्ञवल्के जी ने मैत्री को कहा आत्मा वारे द्रष्टव्य आत्मदर्शन करो अमृतत्व का साधन आत्मज्ञान है यदि तुम्हें अमृतत्व प्राप्त करना है तो आत्मदर्शन प्राप्त करो आत्मा जानने योग्य है तो कहा आत्म ज्ञान का साधन क्या है जिससे अमृतत्व की प्राप्ति होगी ऐसा आत्मज्ञान कैसे होगा तो कहा स्रोतव्य तो आत्म प्रतिपादक वेदांत शास्त्र का श्रवण यानि विचार करो उपनिषदों के विचार से आत्मज्ञान होगा उपनिषद विचार करो तो ज्ञान के उद्देश्य ज्ञान के साधन के रूप में श्रवण का विधान हुआ और यदि श्रवण होने के बाद भी साक्षात्कार नहीं हो रहा है प्रमे विषयक संशय प्रमे विषयक विपर्य नामक वृत्तियां चित्त में प्रतिबंधक दोष बैठे हैं तो उनको निवृत्त करने के लिए मंतव्य निधिध्यासितव्य तो ये जैसे श्रवण ज्ञान के साधन के रूप में बताया गया ऐसे ज्ञान के साधन के रूप में ही मनन और निदिध्यासन का मंतव्य निधिध्यासितव्य इन वाक्यों के द्वारा विधान हुआ है तो श्रवण के तरह मनन निधिध्यासन भी ज्ञान के साधन है ज्ञान को उद्देश्य करके विहित है जैसे श्रवण ऐसे मनन भी और निधिध्यासन भी ज्ञान को उद्देश्य करके ही विहित है और मनन निधि ध्यासन स्वयं ज्ञान के साधन है और उस ज्ञान का फल है आत्मा ब्रह्म श्रवण मनन निधि ध्यास से होने वाला जो ज्ञान उस ज्ञान से क्या प्राप्त होगा ब्रह्म भाव प्राप्त होगा ब्रह्म स्वरूप प्राप्त होगा इसलिए ब्रह्म स्वरूप को कहा जाता है ब्रह्म को कहा जाता है उद्देश्य यानी श्रवण मनन निधि ध्यासन का उद्देश्यभूत जो ज्ञान और उस ज्ञान से लभ्य प्राप्य वो है ब्रह्म तो मनन निदिध्यासन के उद्देश्यभूत ज्ञान से लभ्य ब्रह्म है उसमें एक धर्म रहेगा ज्ञान लभ्यता तो ज्ञान लभ्यतयानी मनन निदिध्यासन के उद्देश्यभूत ज्ञान से प्राप्य होने से लभ्यतया वो प्रधान हुआ कौन ब्रह्म और प्रधान होने से वो अंगी होगा अंग नहीं होगा उसका अंग होगा ज्ञान तो ब्रह्म का जो अंग है ब्रह्म प्राप्ति का जो साधन है ज्ञान और उसका भी साधन है मनन निधि तो मनन निधिध्यासन के फल से प्राप्त होने वाला ब्रह्म मनन निधिध्यासन का अंग नहीं बन सकता वो प्रधान होने से प्रधान तो अंगी होता है अंग नहीं होता ये यहां पर कहा कि उद्देश्य ज्ञान लभ्यतया प्राधान्यात ये प्राधान्यात प्राधान्य भी रहेगा किसमें ब्रह्म में ब्रह्म प्रधान है उसमें रहने वाला एक धर्म है प्राधान्य पंचम का एक वचन है प्राधान्य पक्ष ब्रह्म है ना और साध्य है कार्य शेषत्वा भाव ब्रह्म में विधि शेषत्वा भाव सिद्ध करना है जैसे पर्वत में वन्यभाव को वन्य को सिद्ध करना है तो हेतु होता है धूम वो पर्वत में दिखाना पड़ेगा ऐसे ब्रह्म में विधि विधिशेषत्वभाव को सिद्ध करना अनुमान बनेगा युक्ति होगी ब्रह्म न विधि विधि उद्देश्य ज्ञान लभ्यतया प्राधान्या पंचमे हेतु होगा तो ब्रह्म में कार्य शेषत्व तो नहीं है क्योंकि ब्रह्म में प्राधान्य है प्राधान्य होने से ऐसे धूम पर्वत में होने से पर्वत वन्नी वाला है पर्वत में वन्नी है बिना वन्नी के धुआं होता नहीं है ऐसे ब्रह्म कार्य शेष नहीं होगा प्रधान होने से ये कहा गया तो उद्देश्य ज्ञान लभ्यता ब्रह्म में कैसे हैं ये दिखाने के लिए पूर्व में लिखा कि यथा ये श्रवणवत ये जो हैं उद्देश्य ज्ञान लभ्यता ब्रह्म होने के कारण ब्रह्म में प्राधान्य है ब्रह्म प्रधान तभी होगा जब उद्देश्य ज्ञान लभ्यता उसमें सिद्ध होगी ब्रह्म की प्राधान्य ब्रह्म के प्राधान्य में हेतु है उद्देश्य ज्ञान लभ्यता और प्राधान्य हेतु है कार्यशेषत्व भाव में और कार्यशेषत्व भाव के हेतुभूत प्राधान्य में हेतु है उद्देश्य ज्ञान लभ्यता और उद्देश्य ज्ञान लभ्यता ब्रह्म में सिद्ध होगी तो प्राधान्य सिद्ध होगा प्राधान्य सिद्ध होगा तो विधि से सत्वाभाव सिद्ध होगा तो उद्देश्य ज्ञान क्या नाम प्राधान्य की सिद्धि के लिए फिर उद्देश्य ज्ञान लभ्यता ब्रह्म में दिखानी पड़ेगी उसके लिए पूर्व में लिखा कि ब्रह्म ज्ञानम उद्देश्य तो जैसे ब्रह्मज्ञान को उद्देश्य करके स्रोतव्य इस वाक्य से श्रवण का विधान हुआ मैत्री ने कहा अमृतत्व की प्राप्ति का साधन ब्रह्मज्ञान कैसे होगा उसका क्या साधन है तो याज्ञवल्के ने कहा स्रोतव्य श्रवण साधन बताया ब्रह्म ज्ञान का तो ब्रह्मज्ञान उद्देश्य श्रवणवत तो जैसे श्रवण का विधान है ऐसे कहते हैं मनन रपि अवांतर वाक्य भेदेन विधि अंगीकारा तो ब्रह्म ज्ञान उद्देश्य मनन रपि विधि अंगीकारात ऐसा ये करना तो ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान के उद्देश्य से श्रवण के तरह मनन निधिध्यासन विषयक भी विधि स्वीकार की गई है ये माना गया कि श्रोतव्य एक अलग वाक्य है ब्रह्म ज्ञान के श्रवण रूप साधन को बताने वाला ऐसे मंतव्य भी अलग वाक्य हैं वह ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में ब्रह्म ज्ञान को उद्देश्य करके ही मनन रूप साधन को बताता है और निधिध्यासितव्य यह ब्रह्म ज्ञान के उद्देश्य से ही निधिध्यासन रूप साधन को बताता है ऐसे अवान्तर तीन वाक्य हैं स्रोतव्य मंतव्य और निधिध्यासितव्य एक वाक्य में दो दो विधि नहीं होती है इसलिए तीन वाक्य बनाना और तीनों का उद्देश्य है ब्रह्मज्ञान। ब्रह्मज्ञान के साधन के रूप से ही तीनों वाक्य अलग अलग तीन साधन बता रहे हैं श्रोतव्य बता रहा है श्रवण को मंतव्य बता रहा है मनन को निधि ध्यातव्य बता रहा है निधि को तो इसलिए श्रवण का उद्देश्य जैसे ब्रह्म ज्ञान है ऐसे मनन और निधि का भी उद्देश्य ब्रह्म ज्ञान ही हुआ और वो जो श्रवण मनन निधि से होने वाला ब्रह्म ज्ञान है वो स्वयं भी ब्रह्म प्राप्ति का साधन है अमृतत्व तो यानी ब्रह्म तो उद्देश्य ज्ञान लि प्राप्य हो गया ब्रह्मा। उसमें रहेगी उद्देश्य ज्ञान लभ्यता।, लभ्यता दिखाने के लिए लिखा ब्रह्म ज्ञानम उद्देश्य श्रवणवत मनन नितिध्यासनोरपी अवांतरवाक्य विधि अंगीकारात न ब्रह्मणो विधिशेष विधिशेषत्व उद्देश्य ज्ञान लभ्यतया प्राधान्या तो इति आह इसी अभिप्राय से पूर्वपक्षी का निराकरण करते हुए ब्रह्म में पूर्वपक्ष तो हैं ब्रह्म में कार्यशेषत्व है विधिशेषत्व है ये पूर्व पक्ष उसका निषेध कर रहे हैं न इत्यादि से न यानी ब्राह्मणों विधि शेषत्व <coughs> क्यों विधिशेषत्व नहीं है तो प्रधान होने से और उसमें प्र, प्राधान्य दिखाने के लिए वो ब्रह्म ज्ञान लभ्य ब्रह्म है ये दिखाने के लिए लिखा कि अवगत्यर्थत्वात् मनन निधिध्यासन यो तो मनन और निधिध्यासन भी श्रवण के तरह अवगत्यर्थ है अवगत्यर्थ में अर्थ शब्द का अर्थ है शेष अंग साधन तो अवगत्यर्थत्वात् अर्थ निकलेगा अवगति अवगतिशेषत्वात्म तो जैसे और अवगति शब्द का अर्थ है ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्म प्राप्ति का साधन ब्रह्म ज्ञान ये अवगति शब्द का अर्थ है तो अवगत्यर्थत्वात् अर्थ है ब्रह्म ज्ञान साधनवात्त ब्रह्म ज्ञान शेषत्वात् किसमें है ब्रह्म ज्ञान शेषत्व तो मन निध्यासन योग मनन निधि स्वयं ब्रह्म प्राप्ति के साधन भूत अवगति के साधन होने से मनन निधि का साधन अंग ब्रह्म नहीं बनेगा ये यहां पर कहा इसलिए ब्रह्म में कार्यशेषत्व नहीं होगा अब थोड़ी टीका है इसको देखिए श्रवणम ज्ञान करण वेदांत गोचरत्वात् प्रधानम श्रवण स्वयं भी मनन निधि यानी ज्ञान के तीन साधन बताए ना। एक श्रवण दूसरा मनन तीसरा निधि इन तीन साधनों में भी प्रधान साधन माना जाता है श्रवण को और मनन निधिध्यासन ये सहकारी साधन है ये और प्रधान माना जाएगा श्रवण को तो श्रवण में प्राधान्य का निमित्त क्या है तो में प्राधान्य का निमित्त बताते हैं ज्ञान करण वेदांत गोचरत्वात् यानी श्रवण प्रधानम ये प्रतिज्ञा हुई ज्ञान करण वेदांत गोचरत्वात् करण ज्ञान यानी प्रमा <coughs> अहम् ब्रह्मास्मि इत्या का प्रमा ब्रह्मात्म एकत्व विशेष यथार्थ ज्ञान ज्ञान शब्द से लेना और इसका करण कौन है ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान का साधन प्रमाण करण का अर्थ है प्रमा का जो करण होता है उसको प्रमाण कहा जाता है <coughs> तो ब्रह्मात्म एकत्व में प्रमाण कौन है वेदांत वो प्रत्यक्ष प्रमाण थोड़ा ही है प्रत्यक्ष से या अनुमान से ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान नहीं होता वेदांत से होता है उपनिषदों से होता है इसलिए यहां ज्ञान करण ये विशेषण है वेदांत का ब्रह्मात्म एकत्व प्रमारूप ज्ञान का जो करण यानी प्रमाणभूत वेदांत है प्रमाण रूप वेदांत है और वो है गोचर यानी विषय किसका श्रवण का ये जो तीन साधन है ना श्रवण मनन निध्यासन इनमें श्रवण है वेदांत विषय को श्रवण का अर्थ है विचार तो विचार करो श्रवण करो का अर्थ है तो विचार का विषय क्या है तो वेदांत और वेदांत कैसे हैं? तो ज्ञान के करण हैं, प्रमाण हैं। तो ब्रह्मात्म एकत्व प्रमा का साधन रूप जो वेदांत और तद विषयक श्रवण है श्रवण होने से वो हो गया प्रधान साधन ज्ञान का प्रधान साधन माना जाता है प्रमाण को और प्रमाण विशेष होने के कारण माना गया श्रवण को प्रधान और मनन निधि का विषय क्या है मंतव्य कह रहा मनन करो मनन कहा जाता है युक्तियों से चिंतन तो युक्तियों से चिंतन का विषय कौन है तो प्रमेय जो प्रमेय है वेदांत का विषय है उसका चिंतन करना है वेदांत का नहीं मनन किसका है तो ब्रह्मात्म का वेदांतों ने कहा कि तत्वमसी जीव ब्रह्म एक है तो जीव ब्रह्म एक होते हुए भी जीव ब्रह्म के एकत्व में यदि संशय हो रहा है उस तो संशय को मिटाने के लिए फिर जीव ब्रह्म की एकता की साधक और भेद की बाधक जो युक्तियां हैं उन युक्तियों से ब्रह्मात्म एकत्व का मनन यानी चिंतन करो ये मंतव्य कह रहा है तो मंतव्य है प्रमे विषयक मनन रूप साधन उसका विषय है प्रमेय ऐसे निधि ध्यास इससे कहा कि निधि करो तो निधि तो होता है निश्चय पूर्वक ध्यान तो निश्चय पूर्वक ध्यान करो तो निश्चय पूर्वक ध्यान किसका करना है तो ब्रह्मात्म एकत्व का अपनी ब्रह्म रूपता का अपनी अहम वृत्ति को अनात्मा शरीरादि से सारी उपाधियों से हटाकर तत्वमशी वाक्यार्थ का निधिध्यासन है निश्चित जो तत्वमशी वाक्यार्थ है यानी जीव ब्रह्म एकत्व है उसकी अनुभूति के लिए बाधक विपर्य नाम का दोष विपर्य यानी विपरीत भावना उसको हटाने के लिए अपनी ब्रह्म रूपता का ध्यान मैं ब्रह्म हूं ऐसा ध्यान शब्द बोलना नहीं मात्र ऐसा चित्त के आकार को बनाना ब्रह्म के आकार अपनी अहम वृत्ति को ब्रह्म विषय नहीं बनाना यह निधि ध्यास है तो उस वृत्ति रूप निधि ध्यास का वो वृत्तियात्मक है ना तो वृत्ति रूप निधि ध्यास का विषय कौन हुआ प्रमेयी ब्रह्म ही तो ये मनन निदिध्यासन ये दो साधन तो प्रमेय विषयक हैं इनमें प्रमेय गोचरत्व है और श्रवण में करण गोचरत्व है यानी प्रमाण गोचरत्व है तो ज्ञान में ज्ञान को माना जाता है प्रमा को माना जाता है प्रमाण और वस्तु तंत्र प्रमाण यानी करण और वस्तु यानी उस प्रमाण का विषय उसे वस्तु कहते हैं प्रमेय को दोनों के अधीन प्रमा है ना लेकिन इनमें प्रधान माना जाता है करण को और तो प्रधान करण गोचर श्रवण होने से प्रधान है और प्रमेय प्रमेयक होने से प्रमेय गोचर होने से मनन मननिध्यासन ये सहयोगी है इसे कह रहे हैं कि श्रवणम ज्ञान करण वेदांत गोचरत्वात् प्रधानम ये ध्यान में तो ज्ञान का करण जो वेदांत है करण यानी प्रमाण तद विषेक होने के कारण श्रवण प्रधान साधन है ज्ञान का और मनन निधिध्यासन यो हो प्रमेय गोचरत्वात् तो प्रमेय विषेक है मनन निदिध्यासन इसलिए तद अंगत्व तदंग श्रवण अंगण के सहयोगी है और नियम अदृष्टस्य ज्ञाने उपयोग सर्वापेक्षा इति मंत्य तो ये नियम होगा मंतव्य निधि ध्या ये नियम विधि है प्रधान साधन का विधायक जो वाक्य होता है उसे कहा जाता है मीमांसा में उत्पत्ति विधि और नियम विधि कहा जाता है साधन के साधन को बताने वाले को माना जाता है नियम विधि तो ये मनन निधि ध्यासन एक प्रकार से नियम विधि जैसा और इस नियम का फल क्या होगा तो नियम से एक अदृष्ट विशेष उत्पन्न होता है और उस अदृष्ट विशेष का अदृष्ट कहते हैं पुण्य विशेष को अपूर्व विशेष को और उस अपूर्व का फल है ज्ञान इसलिए लिखते हैं नियम अदृष्ट ज्ञाने उपयोग तो नियम से उत्पन्न हुआ जो अदृष्ट उस अदृष्ट का ज्ञान में उपयोग होगा ये आपने कैसे निश्चित किया टीकाकार को किसी ने पूछा तो कहते हैं तो इसका अर्थ है ज्ञान के प्रति अनेक साधन हो गए श्रवण भी मनन भी निधिध्यासन भी नियम जन्य अदृष्ट भी हा? तो कहते हैं हा ज्ञान के प्रति अनेक साधन है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं टीकाकार कहते हैं व्यास जी कह रहे हैं तो व्यास जी ब्रह्म सूत्र में ही तीसरे अध्याय में बताएंगे ज्ञान के लिए सब साधनों का उपयोग है करके इसके लिए एक सूत्र है सर्वापेक्षा यज्ञादि श्रुते एक सूत्र है इस सूत्र के आधार पर कह रहे हैं कि सर्वापेक्षा न्यायात इति मंतव्यम न्याय शब्द का अर्थ है अधिकरण जैसे समन्वय अधिकरण है ना ऐसा एक सर्वापेक्षा अधिकरण आएगा और वो सर्वापेक्षा अधिकरण बताता है कि ज्ञान की उत्पत्ति में कर्म से लेकर के निध्यासन पर्यंत अनेकों साधन उपयोग में आते हैं ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष निवर्तक, तया, ज्ञान की उत्पत्ति में इन सब का उपयोग है सबकी अपेक्षा है कर्म मल नाम का जो दोष है उसे निवृत्त करके ज्ञान का साधन बनता है उपासना विक्षेप नामक दोष का निवर्तक बन करके साधन बन जाती है ज्ञान के प्रति ही तो श्रवण प्रमाण विषयक संशय विपर्य का निवर्तक बन करके साधन बन जाता है मनन प्रमेय विषयक संशय का निवर्तक बन करके साधन बन जाता है निधि विपरीत भावना का भावना नामक जो दोष है विपरीत भावना नामक दोष उसका निवर्तक बन करके साधन बन जाता है इस प्रकार अनेकों साधन ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में बाधक दोषों के निवर्तक के रूप में अपेक्षित है ऐसा सर्वापेक्षा ये अधिकरण बताता है इसलिए सर्वापेक्षा न्यायात इति मंतव्यम ये लिखा तो सर्वापेक्षा इति न्यायात इति मंतव्यम तो ये व्याख्या हुई अवगत्यर्थवात्मन निध्यासनो इत्यादि यहाँ तक कि अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है यदि ही अवगतम ब्रह्म अन्यत्र इत्यादि इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार तरह ज्ञाने विधि ही किम इति त्यक्त यदि ही तही का अर्थ है यदि श्रवण मनन निधिध्यासन यह ज्ञान के साधन है और ज्ञान स्वयं भी साधन है अमृतत्व का तो यदि अमृतत्व का साधन ज्ञान है तो ज्ञान विषय भी विधि माननी चाहिए थी द्रष्टव्य यहां पर भी विधि मानो श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्यासी तब्य तीन को तो विधि मान रहे हो और द्रष्टव्य में विधि नहीं मान रहे हो तो जब जैसे ज्ञान के साधन श्रवण मनन निधिध्यासन होने से तद विधि हुआ ऐसे अमृतत्व प्राप्ति का साधन ज्ञान होने से ज्ञान विषय भी विधि मानो ये शंका हुई प्रश्न हुआ तरही इत्यादि से तो तरही ज्ञाने यानी ज्ञान विषयक विधि किम त्यक्त तो ज्ञान विषयक विधि क्यों छोड़ा उसे क्यों विधि नहीं मान रहे है वो को इस प्रकार की श, का प्रश्न होने पर ते इस प्रकार का प्रश्न होने पर आह भगवान भाष्यकार इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं यदि ही इत्यादि से तो यदि ही अवगतम ब्रह्मा अन्यत्र विनियुज्यत भवे तदा विधिशेषत्व तो अवगतम यानी ज्ञातम साक्षात्तम अवगति के विषय को कहा जाता है अवगतम अवगति है साक्षात्कार अवगत का अर्थ हो जाएगा साक्षात्कृत जिस ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है उस ब्रह्म का यदि उपयोग विनियोग का अर्थ है उपयोग अन्यत्र होता अवगतम ब्रह्म अन्यत्रियोजेत का अर्थ है उपयोग में आ जाए उसका विनियोग विनियोग यानी उपयोग किसी दूसरे फल की प्राप्ति में किया जाए तब तो ब्रह्म को विधिशेष माना जा सकता है और ब्रह्म ज्ञान विषयक विधि मानी जा सकती है लेकिन ऐसा है नहीं इसलिए कहते न तो तद अस्थि यानी अवगत ब्रह्म का कहीं पर भी साधन के रूप में उपयोग नहीं बताया जैसे कर्मकांड में अवगत जो धर्म है कर्मकांड से ज्ञात जो धर्म है उसका विनियोग होता है अनुष्ठान करके स्वर्ग प्राप्ति में वो साधन बनता है ना तो कर्मकांड कांड प्रतिपाद्य धर्म ज्ञान ही पुरुषार्थ नहीं है धर्म ज्ञान मात्र से पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता ज्ञात धर्म का अनुष्ठान करके स्वर्ग में उपयोग होता है स्वर्ग प्राप्ति में ये होता है ना ऐसे वेदांत से अवगत जो ब्रह्म है जैसे कर्मकांड से ज्ञात धर्म का उपयोग अनुष्ठान में हुआ अनुष्ठान करके अनुष्ठान से उसे निष्पन्न किया धर्म को और फिर उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ वो कर्म कांड से ज्ञात धर्म से अलग उसका फल स्वर्ग है ऐसे वेदांत से अवगत ब्रह्म से अलग कोई उसका फल होता और उस उसकी प्राप्ति में ब्रह्म का उपयोग होता तो माना जा सकता था ब्रह्म को विधिशेष कार्य कार्यशेष, लेकिन ऐसा है ही नहीं ऐसा न होने से ब्रह्मज्ञान विषयक विधि नहीं माना जाएगा शास्त्र से ज्ञात जो पदार्थ हैं, वो स्वयं यदि फलस्वरूप है तो उसे फिर कर्मांग नहीं माना जा सकता कार्यशेष नहीं माना जा सकता अब वो दध्यादि को जो जानते हैं दधना जो होती इत्यादि में उनका स्वतः कोई फल नहीं है इसलिए उनको अग्निहोत्रादि कर्म का अंग बना करके वहाँ उसका फल दिखाया जा सकता है फल दिखाया जाता है कि अग्निहोत्रादि का जो स्वर्ग आदि फल है वही अग्नि होत्रादि के साधन साधनभूत दध्यादि का भी फल है ऐसे वेदांत से अवगत ब्रह्म यदि फलरूप न होता यहाँ तो स्वयं ब्रह्म ही फलरूप है और वो ज्ञान मात्र से वेदांत से जन्य ज्ञान मात्र से ही प्राप्त हो रहा है, वो स्वयं फलरूप होने से उसे किसी कर्म का अंग नहीं माना जा सकता ये यहाँ पर कहा कि ये यदि ही अवगतम ब्रह्म अन्यत्र अन्यत्रि किसी अन्य प्रयोजन का साधन बनता कर्मकांड से ज्ञात धर्म जैसे अपने से अन्य स्वर्ग आदि का साधन बनता ऐसे वेदांत से ज्ञात ब्रह्म किसी अपने से भिन्न फल विशेष का साधन बने अमृतत्व जो है ब्रह्मज्ञान से प्राप्त होने वाला वो ब्रह्म से अलग होता है यदि तो फिर माना जाता ब्रह्मज्ञान को द्रष्टव्य को विधि और उसका शेष अंग विषय कर्म ब्रह्म को लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए कहते न तू मनन अस्थि रपी निधिध्यास श्रवणवत अवगत्यर्थवात्त और ये जो मनन और निधिध्यासन है ये स्वयं भी तो श्रवण के तरह ज्ञान के ही ब्रह्म साक्षात्कार के ही साधन है इसलिए किसी अन्य का साधन नहीं है कर्मांगत्व ब्रह्म ज्ञान में नहीं क्या नाम ब्रह्म में नहीं है यह कहा गया आगे लिखते हैं तस्मा इत्यादि का ये देखने के पहले टीका में इससे पूर्ववर्ती वाक्य का जो अर्थ किया है इसे देखिए यदि ज्ञाने विधि अंगीक वेदात अवगत ब्रह्म विधेयक कर्मकारक वियुज्येत तदा न तु अवगतस्य अस्ति विधिशेष अवगत विनयुक्त विधि प्राप्तअल विधिगा ये यदि ही अवगतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य का अर्थ हुआ क्या कि यदि ज्ञाने विधिमंगी वेदात अवगतम ब्रह्म विधे ज्ञाने कर्मकारकुजेत का तो द्रष्टव्य इसे ज्ञान विषयक विधि मान करके विधिम अंगीकृत्य वेदात अवगतम ब्रह्म उपनिषदों से अवगत हुआ ब्रह्म उस द्रष्टव्य के द्वारा विहित ज्ञान का कर्म कारक बनकर के यानी विषय बनकर के उपयोग में आ जाए तब तो तदा विधि शेषत्व ब्रह्मण सैसा समझना ब्राह्मणों को जोड़ देना तब तो ब्रह्म को विधि का शेष कहा जा सकता है और नतु अवगतस्य विनियुक्तत्वमस्ति, किंतु कहते हैं अवगत जो ब्रह्म है वेदांत से ज्ञात जो ब्रह्म है उसका उपयोग ज्ञान रूप ज्ञान में कर्म कारकत्व रूपेण नहीं हो रहा क्यों कहते इसलिए कि प्राप्त अवगत्या जो वेदांत से यानी श्रवण मनन निधिध्यासन से उत्पन्न हुई वह ज्ञान वो है अवगति उसे कहा जाएगा प्राप्त अवगति उस अवगत्या फल लाभ है उतने मात्र से ही फल प्राप्त हो जाता है तो श्रवण जन्य ज्ञान मात्र से ही अज्ञान की निवृत्ति रूप फल का लाभ हो जाने से विधि अयोगा तो, तो ज्ञान विषयक विधि नहीं बनेगा क्योंकि जो विधेय होता है वो अनुष्ठे होता है यहाँ तो वेदांत से उत्पन्न हुआ ज्ञान मात्र ही बिना अनुष्ठान के अज्ञान की निवृत्ति रूप फल संपन्न कर रहा है अतः वहा धर्म ज्ञान मात्र से स्वर्ग प्राप्त नहीं होता इसलिए कर्म का अनुष्ठान करना पड़ता है तो धर्म ज्ञान अनुष्ठान सापेक्ष फल देता है ब्रह्म ज्ञान किसी अन्य की अपेक्षा किए बिना ही उत्पन्न हुआ ब्रह्म ज्ञान अज्ञान की निवृत्ति रूप फल का संपादक बन जाता है अकेला ही अन्य साधन निरपेक्ष अपनी उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति निवर्तकता अनेक साधनों की अपेक्षा तो करता है लेकिन अपनी उत्पत्ति में लेकिन उत्पन्न होने के बाद फल को संपन्न करने के लिए अज्ञानिवृत्ति रूप फल को संपन्न करने के लिए किसी भी साधनांतर की अपेक्षा नहीं करता अतः ब्रह्म में विधि शेषत्व नहीं होगा इसलिए आगे लिखते हैं कि तस्मात ब्रह्म न प्रतिपत्ति विधि विषय तया शास्त्र इत्यतः संभव एव ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम् वाक्य समन्वयात इति सिद्धम् तो ज्ञाने विधि असंभवा तस्मा ज्ञान विषयक विधि संभव न होने से यही टीका का कारण लिखा है विधि असंभवात ज्ञान विषयक विधि संभव न होने से प्रतिपत्ति विधि विषय तया शास्त्र प्रमाणकत्व ब्रह्मण न संभवती न को संभवती के साथ जोड़ देना प्रतिपत्ति विधि विषय तया प्रतिपत्ति या उपासना विधि यानी कार्य तो उपासना रूप कार्य विषयतया शास्त्र प्रमाणकत्व ब्रह्म में सिद्ध नहीं होगा शास्त्र प्रमाणकत्व ब्रह्म में संभव नहीं है अपितु इत, तो संभव नहीं है तो क्या है फिर तो कहते हैं इतः स्वतंत्र एव ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम् स्वतंत्र यानी कार्य अन्वित ब्रह्म ही कार्य अन्वित सिद्ध ब्रह्म वेदांत शास्त्र प्रमाणक है ज्ञान कांड से जाना जाता है ऐसा क्यों तो कहते वेदांत वाक्य समन्वयात तत्व समन्वयात इस सूत्र का अर्थ किया दूसरे वर्णक के अनुसार कि तत् यानी ब्रह्म में शास्त्र प्रमाणकत्व स्वतंत्र ब्रह्म में ही शास्त्र प्रमाणकत्व ये तत्का अर्थ है उसको बताया तत् शब्द के अर्थ को स्वतंत्रम एवं ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम् ये तत्व समन्वयात इस सूत्रस्थ प्रथम पद जो तत् है ना उसका अर्थ है भाष्य में एव ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम् ये तत्क हुआ सूत्रस्थ और समन्वयात इसका अर्थ कर दिया वेदांत वाक्य समन्वयात यानी विधि अशेष विधि अनंग ब्रह्म में ही स्वतंत्र ब्रह्म में ही उपनिषद वाक्यों का समन्वय होने के कारण सिद्धम यह बात निश्चित हुई यह सिद्धांत तो निश्चित हुआ टीका में इत्यतः में यहां पर जो अतः शब्द है ना उसका अर्थ करते हैं टीकाकार शेषत्व असंभवात यानी ब्रह्म में विधि शेषत्व संभव न होने से अतः शब्द का अर्थ है तो कार्य शेषत्व ब्रह्म में न होने से स्वतंत्रम एव ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम् प्रमाणक निश्चित हुआ टीका में एक वाक्य है और कि सत्यादि वाक्य ज्ञानेन अज्ञान निवृत्ति रूप फल लाभे सति इत तो सत्यादि वाक्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्यों के द्वारा प्राप्त जो ज्ञान है उसी से अज्ञान निवृत्ति रूप फल का लाभ हो जाने से वेदांतजन्य ज्ञान ही फल का संपादक होने से ब्रह्म को नहीं माना जाएगा कार्य वेदांत से हुए ज्ञान के बाद भी कर्म की अपेक्षा हो जाए अनुष्ठान की अपेक्षा हो जाए तब तो कार्य शेष माना जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं है ज्ञान मात्र से ही अज्ञान की निवृत्ति रूप फल सिद्ध होने से ये आ, कार्य शेषत्व ब्रह्म में नहीं है ये निश्चित हुआ आगे लिखा कि एवं सती अथा तो इत्यादि का इत्या है अच्छा हाँ सूत्र योजना एने जो सूत्रशब्देलना टीका में ना न सूत्र योजना इति तो स्वतंत्रमें ब्रह्मशास्त्र प्रमाण समन्वयात इतने का अर्थ किया टीका में टीका कारणे की सूत्र योजी या अन्वयलिका कि तत्व समन्वयात ये जो सूत्र हैं इसका आ, समन्वय करते हैं योजना करते हैं का मतलब आ, तत्पद का अर्थ और समन्व प्रतिज्ञा तत्पद प्रतिज्ञा को बताता है वेदांति के स्वतंत्रम एव ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम् यह प्रतिज्ञा है तत्शब्द का अर्थ और समन्वयात का बताया वेदांत वाक्य समन्वयात इस प्रकार ये सूत्र का की योजना ने अन्वय हुआ बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं सती इत्यादि से ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्ण